शो मित्रु शो भगवत्जमा श्रो बृहस्पति शो विष्णुभ्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा त्यक्ष ब्रह्मसी प्रत्यक्ष ब्रह्म बदल सत्यं वे सत्यक्ता अवतु अवतु भक्ता ओं शाशा धिशा ओम सधना सह नो नो सह वीर कल्वाही तेजस्वी नीतमस्तुमा दृदृशा ओ शांशा दिशा ओंदसारो विश्व छंदो सेंद्रो मेधया स्ुणो तो अमृतसारण भूयास शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुम्तमा कर्ण श्रुव ब्रह्मण कौशो सिद्धा पीता श्रुतम मे गोपाया शांति शांति शांति ओ अहम वृक्ष सेलेव कृष्ण जगेरिव ोध पित्रोचिव स्वृतमस्मे ग्रहिणुसपिपूंगो वेधनम ओं शाह कल हो गया सशरीरत्व कैसा आता है मिथ्याज्ञान से ही सशरीरत्व है मतलब सशरीरत्व मिथ्याज्ञान है शरीर तो नहीं है है ना स्वभावतः था वस्तु सुर में ही अशरीरी ही है लेकिन गलत से समझा है ऐसा है ना समझाए तो दुख होता रहता है फैक्ट कुछ भी होने दो गलत समझा समझ के अनुसार ही व्यवहार होता है है ना इसलिए दुख हो जाता है इसलिए वो अवगति आ बाद में शरीर है ही नहीं इसका दृष्टांत आपने देखा ओ तथा ही निर्वेणी वलमी के है ना रजुक्ष इत्यादि देखा इसमें स्पष्ट हो गया वो व्यवहार है ही तो इसका मतलब ब्रह्मा को ब्रह्मगमती नहीं है तात्पर्य इतना ही है ना देखो न न श्रवणीन मन निधिध्याशेष अवगत न्यवसावगत्य यदि यदि यदत ब्रह्म अज्येत भदस् श्रवणवत् निध्यासनर श्रवणव बाद में फिर एक बार बोला, बोला क्या है श्रवणा पराचीन श्रवण के बाद है ना मनन निधिध्यास वो शास्त्र मनन निधिध्यासन को बता रहा है श्रोतव्य मंत्य निधिध्या ऐसा बोल रहा है इसलिए विधिशेषत्व ब्रमण इसलिए विधि है ओ सुनने से हो गया ऐसा नहीं है ओ मनन करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा ऐसा बोला है ये विधिशेषत्व ब्रह्मा न स्वरूप और इसलिए वहां पर विधि कुछ है है ना इसलिए स्वरूप में पर्यवसान हो जाता है इसका मतलब क्या है स्वरूप से समाप्त हो जाता है बाद में कुछ नहीं है ऐसा नहीं हो सकता पूछ रहा है वो? ऐसा नहीं होगा स्वामी पुरोत्तम तो क्या है इसमें मतलब वो फिर एक बार बोला है ना? अच्छा। वो पहले बोला है अच्छा। वही बार बार फिर एक बार पूछ रहा है है ना विधि नमणा इसलिए विधि के लिए ही ब्रह्म को सिखा रहा है ये ठीक से समझने के बाद कुछ ना करना पड़ेगा ऐसा आपने कहा जो कहा न ये ठीक नहीं है आप जो कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है समझ समझ पा गया ना ब्रह्म को समझने के बाद मंत निदिध्यास निधि बोला है इसलिए तव्य बोलते ही एक विधि हो गया है ना ये करने के बाद इसलिए विधिशेष के लिए ही बोला है ऐसा पूछा न क्योंकि अवगत अर्थत्वात्म निधिध्यासन यो मानना निधिध्यासन को क्यों बोला है मतलब क्या है देखो क्योंकि अवगत्यर्थत्वाद अवगति के लिए ही बोला है अवगति मतलब अनुभव के लिए ही बोला है है ना वो कोई एक वो सुनते ही समझ में आ जाएगा है ना ऐसा रहना तो शायद एक युग में एक किसी एक को हो सकता है शायद है ना सुनते है। नहीं तो वो कुछ ना कुछ समझा आता ही रहता है इसलिए मनन करना ही पड़ेगा चर्चा करना ही पड़ेगा है ना निधिध्यासन भी करते ही रहना मनन और निधिध्यासन क्या है समझो हमेशा निधिध्यासन मतलब मनन से हमको एकदम निश्चय होना है तब तक मनन चलता ही रहता है ना? Okay? वो कुछ ना कुछ अभी क्या है आओ, ठीक है ठीक है ना अभी मलब हो गया ऐसा ही चर्चा होते ही रहते है ये एकदम चर्चा हो खत्म हो गया निश्चित हो गया बाद में मानन का मतलब नहीं है लेकिन और क्या अगत्य है निधिध्यास मतलब जिस आत्मा को हमने समझा उसी आत्मा के ओर हमेशा मन को सतत तेल प्रवाह से ऐसा रखना है ना ये रखने का कारण क्या है रखने का फल क्या है अवगति है ना इसलिए अवगत्यर्थवात्मन निध्यासन दोनों को बोला है यदि अवगत ब्रह्मा अन्यत्र विनियज्येत भवे तदा विधिशेष देखो ओ ब्रह्म का ज्ञान विधिशेष है इसका मतलब क्या देखो ब्रह्म का ज्ञान विधिशेष मतलब के कुछ ना कुछ करने के लिए एक अंग है इसको समझो बाद में इसको करो तब तो विधिशेष बोलता है है ना ऐसा विधिशेष होना है तो तब कब होगा ये ब्रह्मज्ञान को अन्यत्र अन्यत्रुज्यता जिस ब्रह्मज्ञान को मैंने पाया उसका उपयोग उसका विनियोग और कहीं हो रहा है इसका ज्ञान में जो लिया उसका उपयोग और कहीं हो रहा है और कहीं समझेंगे ना ऐसा बोला तो आज कही विधिशेष है देखो मैं ये वो वायु देवता के बारे में ऐसा सोचा आ समझा समझ गया, अब इसको करो ऐसा बोला तो विधिशेष है उसी प्रकार इधर भी ब्रह्म को समझो ब्रह्म करने के बाद या ब्रे हवन करो नहीं तो ये ध्यान करो ऐसा बोला है तो विधिशेष हो सकता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है है ना उन्न तो ऐसा नहीं है इसका तात्पर्य क्या हुआ विधि शेष नहीं है है ना मनन निधिध्यासन और श्रवणवत् अवगत्यर्थत् श्रवण के बारे में आपको कुछ नहीं बोला श्रवण विधि बोला क्या आपने सुनो ऐसा बोला इसलिए श्रवण में जैसा विधि नहीं देखा उसी प्रकार माननीति में भी निधि विधि को मत देखो विधि नहीं है क्योंकि अवगत के लिए वो कर रहा है जो सुना है उसी को समझने के लिए कर रहा है ठीक तरह से स्पष्ट हो गया आपको इसे विधि शेष नहीं है जो होने के लिए ये आ, आ, आत्मा वाले एक्सटेंड करते हैं हैं अब तक ले जा रहे हैं? हाँ, तो हाँ, देखो क्योंकि बोला ना अभी वो मैं समझ लिया तो ठीक है लेकिन मैं वही हूँ ऐसा आना है ना मैं ब्रह्म को समझा ये ज्ञान है मैं ब्रह्म को मैं हूँ ऐसा समझा अवगति है ठीक हो गया ना ब्रह्म को मैं हूं ऐसा समझना अवगति के लिए निधि ध्यान होते रहना मैं पति पत्नी का दृष्टांत तो दिया मैंने है ना उनको भी एक साल लगता है इसलिए है ना? अभी बोलो तस्मात न प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिषयतया शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म संभव स्वतंत्रमेव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक वेद्यसम सिद्ध स्रह्म जिज्ञा तद्दय पृथक्शास्त्र प्रारंभ उपपद्यते प्रतिपत्ति विधि परत्वे, प्रति परत्वे इत्येव आरब्धत्वा इत्ये न प्रतिपत्तिपर अथाथ धर्मजिज्ञाधवा पृथक्शा इति इति शिष्टि कर्थपुरुषाजि ब्र्मात्मक्यवगतिस्त अप्रतिज्ञाता इति, इति। तदर्थो अभी इतना बोलने के बाद निश्चय कुछ नहीं कुछ क्या बाकी है क्या प्रश्न कुचनी न प्रतिपत्ति विषयतया शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म संभव ना नो ब्रह्मवाक्य जो है वो शास्त्र प्रमाणत्व तो, प्रतिपत्ति विधि विषय से हो रहा है ये ठीक नहीं है फिर एक बार याद करो मीमांसा शास्त्र में है अर्थवाद ऐसा बहुत कुछ है उसको भी मतलब नहीं है उसी प्रकार ब्रह्मवाक्य को भी मतलब नहीं है ऐसा आपने कहा वहां पर विधि को कनेक्ट किया उसी प्रकार भी करो ऐसा बोला नहीं होगा नहीं होगा क्यों तो ये खत्म हो गया इसमें जो लाभ मिला रहा वो मिल गया मोक्ष मिल गया कुछ नहीं है करने को इसलिए प्रतिपत्ति शास्त्र प्रमाणक तुम प्रमणा नो ब्रह्म वाक्य वेद वाक्य है प्रमाण विधि के द्वारा नहीं है अपने में ही स्वतंत्र रूप से प्रमाण है उसको समझा खत्म हो गया इत्य स्वतंत्र ब्रह्मशास्त्र प्रमाणकम वेदांत वाक्य समन्वयात सिद्धम स्वतंत्र रूप से ही स्वतंत्र मतलब क्या है विधि को न खींच लेके आकर विधि को नहीं लेके आना इधर शास्त्र प्रमाण और क्यों कैसा हो गया वेदांत वाक्य समन्वयात ना न वाक्यों में पूरा पूरा समन्वय हो रहा है जहां कहा ब्रह्म को समझाया वहां पर तमेव ब्रह्मत्व निधि है तत्वसी अयमात्मा ब्रह्मा ऐसा बोलकर बोलकर बोलकर खत्म कर दिया बाद में कुछ ना कुछ करा ऐसा कभी कहीं भी नहीं कहा है ना न सिद्धम एवं सती ऐसा है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञास पृथक शास्त्र आरंभा और पद्यू देखो हम अब जो कह रहे हैं वो ठीक है तो तुम क्या होगा अथा तो दूसरा शास्त्र है पहले जो पहला वाला कौन है धर्म जिज्ञासा वो ये दूसरा शास्त्र आरम्भ करना पड़ा किया क्योंकि वहां पर सब कुछ विधि है यहाँ पर विधि कुछ भी नहीं है बहुत अंतर है इसलिए अलग शास्त्र ऐसा बोलना पड़ा तद विषया अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा तद्विषया तद्दया मतलब क्या है परमात्मा के में जो है वो तद पृथक शास्त्र आरंभ उपपद्ध है और अलग शास्त्र ऐसा आरंभ करना ठीक हो जाता है नहीं तो अलग शास्त्र अथवास क्यों बोलना ऐसा नहीं बोल सकता है है ना प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही और फिर एक बार ऐसा आपने हट किया देखो वो विधि परत्व हो गया मतलब विधि को विधि के लिए ही बोला है समझाया सब बोला तब क्या होना था मालूम है अथा तो धर्म जिज्ञासा न आरभत्थक शास्त्र आरम्भ किया था और दूसरे शास्त्र को क्यों आरंभ करना धर्म जिज्ञासा बोलने के बाद अथा तो और दूसरे जिज्ञासा कैसा करना वहां पर नहीं बोला इसलिए बोला है न इसको मतलब यहां पर देखो ओ धर्म जिज्ञासा ये जिज्ञासा जो है ये एक है लेकिन वहाँ पर अधिकारी एक है यहाँ पर अधिकारी दूसरा है शास्त्र तो एक ही है शास्त्र एक कौन सा ये समझाने को शास्त्रों कौन सा आरंभ किया ठीक है जी अभी ओ धर्म जिज्ञासा कर लिया अभी दूसरा किया इसका मतलब क्या है यहाँ पर ये दोनों एक है एक है मतलब साधना के दृष्टि से देते है। यहां एक है यहाँ पर अधिकारी एक है यहाँ पर अधिकारी अलग है नहीं समझा देखो जी एक धर्म एक मतलब क्या है जी वो धर्म जिज्ञासा कुछ कर्म के ऊपर में कुछ नहीं किया धर्म जिज्ञास सकता है न कर्मणार नोशनी मालूम है ब्राह्मणा विदेश तब सा अनाशक है ना मालूम है या नहीं इसका मतलब वो करने के बाद शमदबादी संपत्ति आता है बाद में इसका प्रवेश करता है इसलिए अधिकार बदल गया पहले कैसा था वहां पर वो जिज्ञासु नहीं है वो जिज्ञासु नहीं है अध्यास में ही बैठा है अध्यास को मैं छोड़ देना अध्यास को हटा देना ऐसा नहीं है उसमें ठीक है इसलिए अध्यास का आधार पर ही वहां पर कर्म को बोला है विधि निषेध बोला है इसलिए वो अधिकार उनको उधर ही है जिज्ञासा आने के बाद यहाँ पर क्या है वो देखो तुम वहां पर तुम्हारा काम हो गया उधर इधर आ जाओ इसको समझो ऐसा बोल रहा है इसलिए अधिकार भेद से दो शास्त्र है लेकिन मानव को पूरा पूरा ले लिया तब यही शास्त्र है स्वामी लेकिन जिसे रामचार्य जी कहते हैं हाँ। कि धर्म जिज्ञासा जरूरी है उसके बाद ही धर्म जिज्ञासा होनी पड़ेगी मतलब दोस्त देखो जी धर्म में हो बड़ी मतलब इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ इसी जन्म में ऐसा नहीं है पिछले जन्म में क्या है अच्छा किया तो जरूर है हाँ। इसलिए न कर्म बड़ा मंदेश्वर मुश्रोष्ठदेव का मतलब क्या है कर्म बिल्कुल नहीं करके यहाँ पर नहीं आ सकता है यू कह सकते स्वामी जी धर्म जिज्ञासा जो है वो धर्म जिज्ञासा की आधारभूमि है आ, आधार हा ठीक है ऐसा रखो तो, आधार, आधार मतलब वो वहां पर मन संस्कृत होना पात्रता उससे आता है पात्रता उससे आता है पात्रता उससे आता है इसलिए वेद वेद मतलब ओ मानव कोटि के लिए पूरे यहां से वहां तक जाने तक है है ना लेकिन यहाँ पर अधिकार सीमित है वो बहुत लोग बहुत लोग इधर ही रहते हैं कुछ लोग रहते हैं यहाँ पर साधन संपत्ति आ गई इसलिए यहाँ पर आ जाता है इसलिए उस दृष्टि से अलग शास्त्र है है ना इसलिए पूर्व शर्त होगी पूर्व शर्त होगी पूर्व शर्त कंडीशन प्रेसिडेंट कंडीशन प्रेसिडेंट है ना स्वामी धर्म जिज्ञासा शेष है ये तो क्लियर है धर्म जिज्ञासा तो विशेष ही है तो ये दिस सेल्फ इज़ आर्गमेंट से अगर धर्म विशेष है, दूसरा साथ आरंभ क्यों करेंगे? इतने आप जिज्ञास मारभ्यता और एक शास्त्र खिंच लेके आना जरूरत नहीं पड़ता था ओ अच्छा आरभ्य मणच एवं मारभ्यता देखो जी ऐसा है तो आरम करने पर भी दूसरा शास्त्र ऐसा बोलने पर भी कैसा करना था इस प्रकार करना था कैसा अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा बोलना था परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा मतलब क्या है प्रकार थोड़ा अलग है ये भी धर्म ही है है ना इसलिए परिशिष्ट जो बचा हुआ है उस धर्म की जिज्ञासा हम करते है ऐसा बोलना था क्या परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा ऐसा बोला है नहीं बोला है ब्रह्म जिज्ञासा पूरा पूरा अलग बोला है है ना नहीं तो ऐसा भी कह सकता था अथाथा कर्तवर्थ पुरुषार्थ जिज्ञासा ऐसा बोला था कर्तवर्थ कर्तव्य कृत कर्तव मतलब कर्म ऐसा रखो कर्तव कर्त्वर्थ उसके लिए कर्म के लिए पुरुषार्थ उससे और एक प्रकार का पुरुषार्थ होता है हमने अभी तक तो जो बताया है और एक हो गया अभी दूसरा पुरुषार्थ है और एक और पुरुषार्थ के लिए ऐसा करना पड़ेगा ऐसा बोलना था अर्थात अकृत पुरुषार्थ और जिज्ञासा इति वत ऐसा नहीं किया पूरा पूरा अलग करके ही बोला इति वत इसलिए ब्रह्मात्मा क्या अवगत स्तु अप्रतिज्ञाता इति क्यों शुरू किया है ऐसा अलग बोले तो अभी तक ब्रह्मात्मा के अवगति को नहीं रखा है धर्म धनुषिज्ञासा में क्या है ब्रह्मात्मा क्या अवगति नहीं है ब्रह्म आत्मा अलग है उसको रखकर ही बोला है मतलब ब्रह्म और आत्मा नाम की कोई चीज है वो बता दिया लेकिन वो एक है ये उसमें वहां पर नहीं बताया ब्रह्म के बारे में नहीं बताया अच्छा। लेकिन उसको अस्युम किया ब्रह्मात्मय के जिसको नहीं है ब्रह्मात्मय का प्रभाव जिसमें नहीं है उसको आधार करके बोला मतलब देखो देखो वो पहले ऐसा नहीं बोलने का बोलता है देखो तुम ब्रह्मा आप एक ऐसा नहीं जानते इसलिए इसको करो ऐसा नहीं बोलता है बोला ठीक नहीं है करेगा नहीं फिर करना कर रहे हैं वो करो ऐसा ही बोलना है वो करते रहेगा बाद में सब कुछ पक्का हो गया इस वो आ इस जाता है बाद में और एक शास हो गए ना अभी इधर एक नया विचार तो मतलब बोलता हूं ऐसा शुरू किया है ब्रह्मत्मा की अवगति से तो अप्रतिज्ञा था मतलब पहले ब्रह्मात्म्य की अवगति को मैं बोलता हूँ ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया है कर्मकांड में क्या है ब्रह्मात्मा की अवगति को मैं दिलाता हूँ ऐसा नहीं बोला अप्रतिज्ञाता इसलिए तदर्थोयुक्त शास्त्र आरभ अर्थात तो ब्रह्मात्मे अवगति के लिए ही दूसरा शास्त्र आरंभ करना पड़ा समझ आएगा ना ये बहुत बड़ा आंकड़ा सेम you know, तो लॉजिक से? ना, ना, ना, ना, ना, ना। क्योंकि तत्व समन्वयात होता चौथा सूत्र क्यों है न यहाँ पर वो इसी में विधि पर नहीं है इसको दिखाने के लिए एक सूत्र है समझ गए नहा पर ब्रह्म के बारे में डेफिनेशन दिया ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे ऐसा ब्रह्म क्या है नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ पर ब्रह्मात्मय के तुह विधि पर नहीं हो सकता है ऐसा के लिए एक सूत्र ही है इसलिए इधर ही बोलना पड़ा है ना? अभी भी तदर्थो युक्त शास्त्र आरंभ अर्थात इसलिए ब्रह्मात्म की अवगति को दिलाने के लिए ही दूसरा शास्त्र आरम्भ करना पड़ता है वो इसलिए कर रहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आई थी है ना का क्या ऐसा हो सकता है तो? इक्वलिटी है ये शमदवादी हाँ। साधना है अथात में अथा के लिए उसको बोल दिया हाँ। ये जिसको है वो यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है अथा मतलब क्यों बोला आनंतरिया किसके अनंतर शमदवादी के आनंतर तो और नहीं तो ये न रहने पर भी और ऐसा, ऐसा ऐसा बात कर सकता है ज्ञान तक पहुंच सकता है अवगति को नहीं है नहीं इनका जो प्रश्न है वो मुक्षित्व के आगे यहाँ से आता है ये कैसे तो पहले तो मुक्षित ही आगे नहीं बताया ठीक है इसलिए मुमुक्ष को लेकर शुरू होता है है ना बोलो ब्रह्मास्मि प्रमाणानि अहं ब्र्मास्मताने सर्वाण्चरा प्रमाण नी अहेय अय अद्वैतागत निर्विषिया अप्रतृका प्रमाणा भस्मा क्या हो गया अहम् अहम ब्रह्मास्मीदवसान इतरा प्रमाणी सारे विधि जो बोलता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो बहुत कुछ बोलता है ना जी ये सब कुछ जो है ओ उतना ही नहीं सर्वाणि इतराणि प्रमाणानि ओ अलग अलग अलग प्रमाण है ना क्योंकि ये प्रमाण अध्यास भाष में ही आ गया ओ वो लौकिका वैदिका ओ कि, किसको अधिकार है ओ केवल अध्यास में जो है उसको ही उसके लिए ही है स्पष्ट बोला इसलिए ये विधि सर्वाणी इतरानी प्रमाण जो है उसके लिए ही है सर्वे विधिया प्रमाणा अहम ब्रह्मास्मी अवसाना है ना ये ओ तब तक ही रहता है ओ जब अवसाना वहां तक अवसाना देवा वहाँ तक अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान जब तक नहीं हुआ है तब तक विधि वगैरह सब कुछ होता रहता है बहुत सुंदर हो गया है पता कनेक्टिंग लिंक बिटवीन धर्म जिज्ञा एंड वहाँ से इधर लेके आना। तो हाँ, पर, कर दिया कि जो अभी तक किया तुमने वो वजह से अभ्यास के अध्यास के आधार पर ही करना पड़ेगा विधि शास्त्र बोलो तो उसका अपवाद कर दिया ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि जो अध्यास या जो भी पहले विधि शास्त्र थे उसी के कंटिन्यूशन में ब्रह्माष्टमी नहीं जी कंटिन्यूशन नहीं है मुख्यत्व है ही तो आँगा। नहीं नहीं नहीं मैं देखो जी वो वहाँ तक होगा अच्छा वहाँ तक होगा तो वहाँ तक होगा समझ गए ना इसलिए इसलिए वो वहाँ तक हम ब्रह्माष्टमी जब तक नहीं होगा तब तक वो विधि शास्त्र प्रमाण प्रमाणी सब कुछ होता है ठीक हो गया नहीं अहेय अनुपादेय अद्वैतात्मा अवगतो है ना अहे मतलब छोड़ना उपाधेय मतलब कुछ ना कुछ लेना अहेय अनुपादेय अद्वैतात्मा आत्मा अवगतो अद्वैत आत्मा मतलब क्या है ओ इसको समझने के बाद दूसरा कुछ है ही नहीं अद्वैतात्मा, जिसमें जिस आत्मा में द्वैत भाव नहीं है उसको अवगतू हो गया समझ में आ गया तब क्या होता है निर्विषयाणी ज्ञान आने के बाद विषय कुछ नहीं है अप्रमात्रणी प्रमाता नहीं है परमाता नहीं है इसलिए वो प्रमाणानी भी नहीं है समझ में आ रहा है वो वहां तक है लेकिन यहाँ अहेय अनुपाधेय अद्वैतात्म अवगति इससे क्या होता है ऋषि भी नहीं क्योंकि सब कुछ वही है बाद में अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है <laughs> देखो अभी कार्य में ही अच्छा बुरा आ सकता है कार्य में अच्छा बुरा ऐसा ही नहीं हमेशा याद रखो हिंसा अहिंसा डिस्कस करना पड़ेगा धर्मशास्त्र है और तो हम नीचे नहीं कर सकते आ, क्या है ये ठीक नहीं ऐसा नहीं बोल सकता हो कभी कभी अधर्म ही धर्म ऐसा होता रहता है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इट इज ऑलवेज रिलेटिव धर्म धर्म हिंसा हिंसा सब कुछ इसलिए शास्त्र के द्वारा ही सीखना पड़ेगा इसलिए धर्म सीखना ऐसा है मैं क्या करना क्या नहीं करना इतना कॉम्प्लीकेटेड है देखो करने में क्या है देखो अलग अलग अलग अलग, अलग। लिमिटलेस है है ना वो इधर क्या करने से और और कहीं क्या होगा हम हम नहीं जानते है ना ये गड़बड़ किया तो हमको खतरा कुछ ना कुछ होगा है ना इसलिए किस प्रकार से करना है यू लेव टू चूज ऑल्सो वहां पर ओ इसको नहीं किया तो इसको नहीं किया वो, वो वो तो बच जाएगा लेकिन इसको किया तो वो नहीं रहेगा तब क्या करना ओ इन दोनों में बड़ा क्या है छोटा क्या है देखो ये बड़ा है तो इसको करो वो जाने पर भी परवा नहीं हाई यू अंडरस्ट अभी क्या बोलता है विजय देखम कुलस्थ है ग्रामस््यार्थ है कुल्छेद ग्राम जनपद से अर्थ है आत्मार्थ है रिट भाग है ना इसलिए वहां पर धर्म जिज्ञास धर्म के बारे में डेफिनेशन आसान से दे सकते हैं लेकिन एक्चुअली गिवन सिचुएशन में धर्म क्या है बोलना बहुत मुश्किल है इसलिए शास्त्र के बिना नहीं इसका निश्चय नहीं होता है तस्मात तो शास्त्रम प्रमाण आते है।, है ना यहाँ पर ऐसा विषय भी नहीं है कुछ भी नहीं सब कुछ एक ही आत्मा है इसलिए इत्र माता माता भवती पिता पिता भवती वेदा वेदाह है ना इसमें एक बात थोड़ी सी है कि ब्रह्मावती होने के बाद इसका आचरण को भी लोग प्रमाण मान सकते हैं तो उसका आचरण में सभी ठीक ठाक ही हो शास्त्री के अनुसार हो ऐसा भी हम बता सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है अभी क्या है वहां पर बाद में वो कुछ समझ छोड़ दिया है ना? जो कुछ होता है प्रार्थ के अनुसार होता है इसलिए बाकी लोगों को क्या बोलता है देखो बड़े आदमी वो क्या? इसलिए हम भी करना है ऐसा मत सको कुछ ना कुछ दोष आ गए तो उसको छोड़ो तुम तो नहीं करना लेकिन वो अच्छा करता है तो वो करना है इसलिए हम भी करना बोलते है नहीं जी ज्ञान अस्माको वाणियों गुरु बोल रहे हैं हम जो अच्छा कर रहे हैं उसी को फॉलो करो लेकिन हमारे कुछ दोष तो दोषमत करो ऐसा बोला या नहीं वो इसको स्नफ को डाल रहा है इसलिए हम भी करना है सहय नहीं है प्राप्त कुछ ना कुछ गलत होता है मानव ऐसा बोलते ही कुछ ना कुछ दोष रहता है है ना इसलिए बाकी लोग सावधानी से रहना इसलिए मैंने बोला बहुत बड़े लोग होने पर भी ओ कुछ ना कुछ जोश रहता है ओ हम भी कर सकते हैं ऐसा नहीं बोलना इसलिए शास्त्र संप्रदाय में बड़े बड़े लोग गलत करने पर भी सोसाइटी हेज नॉट बीन मिसलेड यू शुड नोटिस दिस इट हैज नॉट बीन मिसलेड हमेशा इसको याद रखते ये बहुत बड़े हैं तो भी हमेशा नहीं करना ऐसा ही बोलता है है नंधे देखो अभी आहो गौण मिथ्यात्मनो सत्वे पुत्र देहादि बाधनात सदब्रह्मत्मा हम सदब्रह्मात्मा बोधे कार्य कथम भवे सदब्रह्म आत्मा अहम बोधे मतलब ये सदब्रह्म जो है वो आत्मा वही है वो मैं ही हू ऐसा बोधे समझ में आने के बाद है ना क्या होगा गौण मिथ्यात्मो असत्वे वहां पर गौण आत्मा मिथ्यात्मा बोला है गौणात्म कहा है मिथ्यात्म कहा है मैं ये हूं हो, हों बोलते हैं समय मिथ्यात्मा है वो मेरा पुत्र है ना आत नाम मैं ही हूं ऐसा बोलता है बच्चों के बारे में क्या बोलता है मई हूं पति के बारे में पति के बारे में क्या होता है मैं ही हूं ऐसा बोलता है ये गौणात्मा है समझ रहे ना इसलिए ये सदब्रह्मात्मा अहमिति बोध होने से गौणात्मा मिथ्यात्मा दोनों असत्वे नष्ट हो गया ठीक है नष्ट हो गया नष्ट होने के बाद पुत्र पुत्र बाधनात्ह बाघ हो गया पुत्र मतलब गौणात्मा देहा मतलब मिथ्यात्मा ये दोनों बाद हो गया बाद होने के बाद कार्यम खत्म भवे कुछ भी करना क्या है इज द मोस्ट बेसिक थिंग है ना एक कुंभ गौणात्मा है मिथ्यात्मा है उनके लिए मैं करना है मेरे लिए मैं करना है ना ये भी नहीं गुणात्मा भी मिथ्यात्मा भी नहीं है करना क्या है ना पर एक नार प्रश्न है पहली बार मैंने जब गया उत्तरकाशी गया वहां पर मुझे ऐसा लगा ये कुछ नहीं कर रहा है ये लोग बैठकर कुछ न कुछ करना है ऐसा मेरे मन में है मन में ये कुछ नहीं करता ऐसा कुछ नहीं करने के लिए इधर आया है सकता तब मैंने एक पार्ट सीखा हा ठीक है है नृथ्वी त्यजत आत्मार्थ है पृथ्वी त्यजत क्या है ये ठीक है इसलिए कार्य कुछ नहीं रहता है विज्ञानात देखो जी ओ अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञान प्राक जिस आत्मा को हम अन्वेषण कर रहे हैं ये मैं ऐसा समझना अन्वेषण कर रहे हैं ओ विज्ञान के पहले प्राक इसके पहले परमातृत्व आत्म रहा मेरे लिए परमातृत्व है परमातृत्व है मतलब क्या है ओ, मैं मैं ढूंढ रहा हूं परमातृत्व है इसलिए मैं ढूंढता हूं ना वो तो ओ आत्मविज्ञान होने के बाद ढूंढना भी खत्म हो जाता है समझ में आ रहा है ना इसलिए पूरा इसलिए विज्ञान के प्रा परमातृत्व आत्मा हमारे लिए परमातृत्व है अन्य आत्मा मिल गया मालूम हो गया प्रमातव पाप दोष आदिवज था जो अन्वेषण करता था वो सारे दोषों से विमुक्त हो गया पाप पुण्य सबसे अलग हो गया समझ में आया ना ये सिर्फ जब तक पाप पुण्य है तब तक कुछ ना कुछ करना पड़ता है ये पाप को हटाना नहीं तो पुण्य को पाना इसलिए काम काम होता रहता है अभी वो भी चला गया ये भी चला गया कब अन्विष्ट जब समझ लिया है समझ लिया इसलिए आत्मा के बारे में पूरा पूरा बोला देखो सोन्विष्ट व्यव जिज्ञास बोलता है उसको ढूंढो उसको ढूंढो भी बोलता है मतलब जीवात्मा उससे अलग है ऐसा स्पष्ट रखा है फिर बाद में उसका एक अंश ये भी बोला है ममे वामशो जीवलो के युग क्षुद्रा उस फुलिंगा हा ये सब कुछ उसमें अंश बोला बाद में आप ही है अंश बोला क्या क्या ब्रह्म बोला, बोला।, बोला। तीनों बोल रहे हैं क्या वेदांत जी आम लोगों को कैसा प्रश्न आता है मालूम हो गया ना आपको इसलिए यहां पर भी क्या है ढूंढते समय अलग ऐसा ही रखना ढूंढा है ना अलग रखना और समझ में आने के बाद नहीं है इसलिए वो अनमिष्ट ओ हो गया समझ लिया बाद में कुछ नहीं है इसमें पाप पाप में पाप में है और दोष पुण्य भी शामिल करना थीक है ठीक है क्योंकि पुण्य को रखा फिर एक बार तो जब लेना पड़ेगा तो बंधन मतलब जरूर से, वो से भी अलग है पाप पुण्य कुछ भी नहीं है उसमें है ना बोलो देहात्म प्रत्ययो यवत प्रमाण लौकिकम तदव प्रमाण्वात्म प्रमान, प्रमान, निश्चया देखो देहात्म प्रत्यय को रखा है कब पहले देहात्म प्रत्यय को ओ मैं देह हूं ऐसा ही प्रमाण है रखा है वही ज्ञान में वो बैठा है ना ओ उसी प्रकार लौकिकम तद्वे प्रमाणं प्रमाण तो आत्मनिश्चियात इसलिए ओ जब तक आत्म निश्चय हो, होता है तब तक यह लौकिक सब कुछ प्रमाण है बात नहीं है है ना ये सब कुछ समाप्त हो गया ऐसा बोल है ना अभी ये श्लोक कहा का है कोई नहीं जानता है बहुत कुछ नष्ट हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पर अभी चाहो तो कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा लिखा है ये उपनिषद ऐसा कुछ नहीं है तो कोई, ये तीन श्लोक अभी बोला है ना ये तीन श्लोक किसने लिखा कहा है कोई नहीं जानता है न ब्रम <ग्रेग> वे ब्रम भगवती ये जो कहा है इसका क्या करते हैं स्वामी कैसे भ्रम हो जाता है जी मैं क्या करू अभी इंतजार करो होगा इंतजार करते रहो कभी होगा तब मलम हो जाता, है। जाता। और, और क्या है और क्या पूछना है वो <laughs> चार सूत्रों का और अध्यास भविष्य का जब पठ हो गया मैं ऐसा कोशिश किया हूं वो वेदांत का समग्र चित्र आपके सामने आना वहां पर प्रस्तुत न रहने पर भी और कुछ विचारों को मैंने बोला हूं है ना क्योंकि एक समग्र दृष्टि आना है ऐसा जब तक आपको समग्र दृष्टि नहीं आता है तब तक, तक वो वेदांत में समझे रहता है ना वो कार्यक्रम में एक बात आती है क्या है देखो ओ ये एक बार समझ लिया समग्र दृष्टि से तब को समझ लिया तब तो उसको मालूम होता है ये वाक्य इस संदर्भ में इसके लिए बोला है ये वाक्य इसके लिए बोला है ये वाक्य लिए बोला है ऐसा समझ में आता है नहीं तो एक, एक वाक्य हो कोई ढूंढते रहा क्या इधर ऐसा बोला क्या उधर ऐसा बोला ऐसा आता ही है मंडी के कार्यक्रम है इसको मैं तात्पर रूप से सिर्फ एक बात को बोलता सुनो पर ब्रह्म जैसा एकदम परिशुद्ध है अहे अनुपादेय अहे अनुपादेय मालूम है ना लेना देना कुछ नहीं है ओ कुछ छोड़ना कुछ पकड़ना ऐसा कुछ भी नहीं है है ना उसी प्रकार प्रस्थान त्रिभाष प्रस्थान त्रिभ्य वो उसी लक्षण का है इसमें कुछ भी देने का जरूरत कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं कुछ घटाने का जरूरत नहीं इसको और इस प्रकार से बोलना है यहां पर ऐसा बोलना है वैसा बोलना है ऐसा आप कल्पना करने के लिए अवकाश ही नहीं है जब तक लोग इसको नहीं समझेंगे तब तक वो भटकते ही रहेंगे है ना जहां कहा आपको समस्या आता है आप क्या करना मालूम मैं वो भाष में और कहीं बोला है इसका उत्तर उसको ढूंढो ये समझा समझाया पूरा पूरा प्रस्ताव को पढ़ो फिर एक बार क्या करना ये स, इस समझे के लिए मैं पढ़ता हूं जहां कहा है उसको लेता हूं पढ़ता हूं आ इधर है देखो दृष्टांत के लिए बोलता हूं यीष्म प्रतियोगल में है ना वो इतना चर्चा क्या बोला बोला बोला बोला वहां पर अध्यास मिथ्या बोला है लेकिन वस्तु मिथ्या बोला है क्या नहीं जी नहीं।, नहीं बोला है ना अभी आत्मा है जगत है आपने बोला आत्मा को शुद्धात्मा ले लिया इसलिए अध्यास बोला तो ये जगत पूरा पूरा उसमें अध्यस्थ है वहां पर अध्यास मिथ्या भी युक्तम मतलब उसको छोड़कर ही नहीं मिथ्या है ऐसा क्या कुछ सोचना है ना इतना क्या है सर्वात्म भाव बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है कोई सोचा है इसको नहीं सोचा मिथ्या सब दिमाग में आ गया बोल दिया मिथ्या बोल दिया मिथ्या बोल दिया अब क्या हुआ माया को जगह ही नहीं है माया को जगह नहीं ना मिथ्या है, और है। माया इसलिए यह अविध्या कल्पित है इसलिए मायाविजा दोनों एक है अविध्या को पकड़ा माया को छोड़ दिया ये अभित है ऐसा बाद में अरे रे रे माया अनुच्न ही ना वो अनुच्न ही तो और दूसरा अनुची हो सकता है अविधा को अनवचनी बोलो क्या हो गया धन्यवाद वो भाव है। इसको भी ये भी भाव ही है कैसा हो सकता है नहीं तो इतना कलना कैसा कर सकता है जो वो भाव है अच्छा ऐसा आप कल्पना करके करके करके करके करके गया हम वो एक, ये एकदम पाताल में गिर गया वो भाव में बोलता है देखो क्या जी मिथ्या बोलते हैं देख रहे है ओ शुक्ति में रजत तो देख रहे यानी हईन क्या आम आदमी को ऐसा बोलते क्या बोलना? रहा क्या ये कम से कम शुक्ति है ना ऐसा पूछता ये शुक्ति है ये बड़ा मिथ्या एक है छोटा मिथ्या एक है <laughs> ये सब कुछ मिथ्या उसके अंदर आ गया ये उसका उपपत्ति क्या है जी प्रूफ क्या है तुम बात मत करो ज्यादा मत करो श्रद्धा श्रद्धा रखकर सुना क्या जी देख रहे है, बोलते हैं हम काम कर रहे हैं उसको देखो जी व्यावहारिक सत्य भी मिथ्या ही है जी मिथ्या अनुता अनिर्वचनीय प्राधि सत्या व्यावहारिक सत्य सब कुछ पर्यायपद हो गया सब कुछ क्या जी वो बार बार पहले वाक्य में ही बोल रहा है ईश्वर को ही बोल रहा है ओ सर्वज्ञ सर्वशक्ति ऐसा बोला है मतलब ब्रह्म ही सर्वज्ञ सर्वशक्ति है ब्रह्म को ही बार बार बोला है सर्वज सर्वशक्ति ऐसा लेकिन मेरुगुण है ये देखो को कल्पित जब तक है तब तक इसलिए सर्वज्ञ भी गया। कल्पित है ईश्वर अनित्य है ज्ञान एक बात सोच चला जाता है क्या कल्पना के लिए कुछ लिमिट है कुछ भी नहीं है लेकिन वो अध्यास जब इसको इतना बड़ा पहरा पद है कहां देखेंगे अध्यास कहां कहां है वो तेसरे तेरा अध्यात्मी भी अध्यास है थोड़ा देखेंगे उधर उधर देखा होता क्या ऐसा लिखेगा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो हो विषय विषिण हो भिन्न स्वभाव हो, हो। इतरे इतर सदर्मा ध्यालक्षण यही वाक्य है ना इसलिए मैं आप को कैसा ले सकता हूं अरे रे देख रहा है यानी कोई एक नहीं देखा दूसरा कम से कम देख रहा है या नहीं कोई नहीं देखता गड़बड़ कहां मालूम हो गया ना आपको इसलिए ये नियम को रखो ओ शंकर में आ अनुपादेय जहां कहा आपको संशय आता है वो भाष्य के अंदर ही ढूंढना उसका उत्तर पाना आप उसके बाद आपका थोड़ा जोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना ये नियम रखो तब पूरा पूरा भाष्य में फर्स्ट क्लास आता है और भाष्य को आप जितना अच्छा समझते हैं उतना अंतर्मुख होते हैं ये गारंटी है हम कुछ नहीं चाहते हैं। वो इस, इस ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है उनकी इंद्र पद नहीं चाहिए और शिव पदवी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा हो जाता है है ना अभी मैं जो समझाऊ उसको बोला हूं आप इसका अनुष्ठान में रखिए सदाचार को रखिए, और आपसे जितना हो सकता है उतना लोगों को समझाइए है ना थोड़ा मदद कीजिए इस काम के लिए तब ओ जीवन धन्य होगा और कुछ नहीं पुराण करुणालय